महाभारत शांति पर्व पंच चु रिशद्याय कबूतरी का कबूतर से शरणागत व्याध की सेवा के लिए प्रार्थना एवं चंपतस्त श्रुआ तो करुण वचता कपोति वा किम ब्रवी भी कहते हैं युधि इस तरह विलाप करते हुए कबूतर का वह करुणायुक्त वचन सुनकर के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने कहा ही। असतो वासतो वापे वं प्रभासते कबूतरी बोली अहो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे प्रीतम पतिदेव इस प्रकार मेरे गुणों का वे मुझमें हो या ना हो गान कर रहे हैं न सा स्त्री सभी मंतव्या यम भरता न तुलसते तोष्टे भरत नारियणा तुष्टासु सर्वदेवता उस स्त्री को स्त्री ही नहीं समझना चाहिए जिसका पति उसे संतुष्ट नहीं रहता है पति के संतुष्ट रहने से स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं अग्नि साक्षी कमित वा भरता वही भस्मी का नारी यशा भरता अग्नि को साक्षी बनाकर स्त्री का जिसके साथ विवाह हो गया वही उसका पति है और वही उसके लिए परम देवता है जिसका पति संतुष्ट नहीं रहता वह नारी धावा से दग्ध हुई पुष्प गुच्छो सहित लता के समान भस्म हो जाती है इति संचित दुखार्ता भर्ता दुख तम तदा कपोती लुब्धके गृहीता वाक्यम अब्रवीत ऐसा सोचकर दुःख से पीड़ित हो व्याध के कैद में पड़ी हुई कबूतरी ने अपने दुखित पति से उस समय इस प्रकार कहा अंत वक्षा मित श्रेय श्रुआ तो कुरु तत्था शरणागत संता भुवकांत विशेषतः प्राणनाथ मैं आपके कल्याण की बात बता रही हूँ उसे सुनकर आप वैसा ही कीजिए इस तम विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत प्राणी की रक्षा कीजिए तव वास समाचित शीतार्त सुत पूजा पश्म समाचर यह व्याध आपके निवास स्थान पर आकर सर्दी और भूख से पीड़ित होकर सो रहा है आप इसकी यथोचित सेवा कीजिए यो ही कश्य दिवजम हन्याम चलो कश्य मातरम शरणागतम च यो हन्याल्यम तेषा च पातकम जो कोई पुरुष ब्राह्मण की लोकमाता की तथा शरणागत की हत्या करता है उन तीनों को समान रूप से पातक लगता है अस्माक विहिता वृत्ति कपोति जाति धर्मत शान्यात्मता निधे नुवर्ति भगवान ने जाति धर्म के अनुसार हमारी कपोति वृत्ति बना दी है आप जैसे मनस्वी पुरुष को सदा ही उस वृत्ति का पालन उचित है यस्तुर्म यहां वर्तृत्य लोकान्या सुषमा जो गृहस्थ यशा सकती अपने धर्म का पालन करता है वह मरने के पश्चात अक्षय लोकों में जाता है ऐसा हमने सुन रखा है सन्तान वानद्य पुत्र त्यक् धर्मार्थ परिगृहत पूजा प्रयुक्त छियता आप अब संतानवान और पुत्रवान हो चुके हैं अतः आप अपने देह पर दया न करके धर्म और अर्थ पर ही दृष्टि रखते हुए इस बहेलिए का ऐसा सत्कार करें जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए मत कृत्य माँच संतापम को था विहंगम शरीर यात्रा कृत्यर्थम अन्यन्दारानुपैशी विहंगम आप मेरे लिए संताप न करें आपको अपने शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए दूसरी स्त्री मिल जाएगी शुकुनि वाक्यम पंजरसा तपस्वि अति दुखान इस प्रकार पिंजड़े में पड़ी हुई वह तपस्विनी कबूतरी पति से यह बात कहकर अत्यंत दुखी हो पति के मुंह की ओर देखने लगी इतिश्री महाभारत शांत परमि आप परमड़ि कपोतम प्रति कपोति वाक्य पंचचत अधिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कबूतर के प्रति कबूतरी का वाक्य विषयक एक सौ पैंतालीसवां अध्याय पूरा हुआ